प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला शरणागति जिज्ञासा कामना युक्त व्यक्ति क्या भगवान के शरणागत हो सकता है समाधान हाँ ऐसा व्यक्ति भी शरणागत हो सकता है पर कामना पूर्ति के लिए यह शुद्ध शरणागति नहीं है जो वस्तु नैमित्तिक होती है वह निमित्त के समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है निमित्ता पाए नैमित्तिकप्यपाय व्याकरण महाभाष्य इसलिए ऐसे व्यक्तियों की शरणागति तब तक ही रहती है जब तक उनका प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता जिज्ञासा मैंने अपने जीवन में भगवान का भजन ही किया है और भगवान से कुछ नहीं मांगा एक दिन किसी कारणवश भगवान से छोटी सी वस्तु मांगी पर उन्होंने मेरी एक न सुनी मुझे शंका होती है कि भगवान बहुत कठोर दिल वाले हैं समाधान एक बार भगवान वैकुंठ में बैठे थे नारद जी वहां पहुंचे और कहा भगवान एक शंका है भगवान ने कहा पूछो नारद जी बोले भगवान मैं तो आपका ही हूं इस समय में आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है एक बार मेरे मन में विवाह करने की इच्छा हुई और मैंने अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपसे प्रार्थना की परंतु आपने मेरी बात नहीं सुनी इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ भगवान ने कहा नारद कारण यही है कि तुम केवल मेरे हो इसीलिए मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर करके तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया यदि तुम भीख मंगे होते तो मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा देता अब तुमने तो मेरे सिवाय दूसरा भरोसा रखा ही नहीं इसलिए मुझे विचार करना पड़ा कि इस विवाह से तुम सुखी होगे या दुखी मेरा तो वचन है सुन मुनि कहो तो ही शहरों भज ही जमो तज सकल भरोसा करऊँ सदा तिन कह रखवारी जिम बालक राखई महतारी मानस मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं करना चाहता पर क्या करूं जब देखता हूं कि यह विष खाने जा रहा है तो कैसे खाने दूं जब वह हट करके रोता है उस समय मैं प्रसन्न नहीं होता परंतु मुझे हृदय को वज्र के समान बनाना पड़ता है माता जब बालक को थप्पड़ मारती है उस समय भी वह उसे दुखी करना नहीं चाहती उसका हृदय कृपा से ओत प्रोत रहता है नारद बस यही बात थी कि मैंने तुम्हारी एक न सुनी इसलिए आप यदि साधक हैं तो आपको भगवान पर कठोर हृदय होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए आप अल्पज्ञ हैं किसी भावना के वश में आकर भगवान के सामने अपनी कामना को रख तो देते हैं परंतु उससे लाभ होगा या हानि यह आप नहीं जानते भगवान सर्वज्ञ है इसीलिए वह भक्त की हर बात नहीं मानता उसके हित में जो होता है वही करता है जिज्ञासा कभी कभी भगवान का आश्रय लेकर क्रिया प्रारंभ करते हैं फिर भी नुकसान उठाना पड़ता है भगवान सहायता क्यों नहीं करते समाधान आप पक्का निश्चय कर लीजिए कि भगवान का आश्रय लेने से मंगल ही होगा चलते चलो पीछे मुड़ मत देखो धन हानि भी हो जाए तो चिंता मत करो समय पर प्रभु सब ठीक कर देंगे समस्या यही है कि आप धन के नुकसान को ही हानि मान लेते हैं ऐसी बात नहीं है कभी कभी भगवान नुकसान में भी कृपा कर देते हैं जिज्ञासा शरणागत यदि अपराधी है तो उसको शरण देना क्या अपराध नहीं है समाधान शरणागत की रक्षा के विषय में हमारा शास्त्र बहुत जोर देता है कोई अभिमान छोड़कर शरण में आ जाए तो कितना भी बड़ा अपराधी हो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी शरणागति की मर्यादा तो भारतीय परंपरा में ऐसी रही है कि कोई शरण में आ गया तो चाहे पूरा राज्य बर्बाद हो जाए पर राजा शरणागत की उपेक्षा नहीं करेगा यदि कोई सच्चाई से शरण में आ जाता है तो उसका अपराध खत्म हो जाता है हाँ कोई छल करे तो अलग बात है वह शरणागत नहीं है जैसे कली ने छल किया जब परीक्षित मारने के लिए तैयार हो गए तो वह यह सोचकर उनके चरणों में गिर गया कि इन्हें छू लूंगा तो मेरा कुछ प्रभाव इन पर पड़ ही जाएगा उसने कहा हम भी आपकी प्रजा हैं हमें भी कुछ स्थान मिलना चाहिए जब स्वर्ण में स्थान मिल गया तो उन्हीं को पकड़ लिया उसने छल किया था उसे उसी समय मार दिया होता तो आगे समस्या नहीं आती यह सृष्टारम्भ निखल जगताम निर्ममय पूर्वमी स तस्मयी वेदानदित तम साकमा गुरु महम महम्वात्म बुद्धि प्रकाशम संसारार्थ शरण मधुना पार्वती संप्रपदे आत्म आत्मापणमस्तुति उन्होंने सृष्टि के आरंभ काल में संपूर्ण जगत के श्रष्टा ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें पुराणों सहित सकल वेद का उद्देश्य किया उन आत्मबुद्धि के प्रकाशक आदिगुरु उमापति की संसार से त्रस्त में दीनभक्त शरण ग्रहण करता हूँ